साहब भाइयों और बहनों इस मौके पर मुझे मीडिया डॉक्टर पी रॉय याद आते हैं क्यों कि जब मैं देश वहाँ रहता था उसी ज़माने में डॉक्टर रॉय वो अपना क्लब लगाते थे और वो क्लब ये स्मारक है उसके उसकी में आपको जानना चाहिए कि उनके साथ तो मैं उनके घर पर सन 1901 सौ एक की शांति शायद उससे भी पहले एक महीना भर रहा था तो मैंने उनको पूछा कि आप वहाँ क्या करते हैं और कितने मेंबर हैं तो उनके मेंबर तो तीन या चार शायद पाँच होंगे और सब मित्र थे सब शास्त्रज्ञ थे तो मिलते थे और वही उनका आराम वही उनकी मज़े और सब उसको कुछ वहाँ खाते पीते हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ घाट पर बैठे बैठे खाना पीना क्या था लेकिन हम तो आपस आपस में मिल लेते हैं और कुछ ज्ञान बाधा करते हैं ग्यान ग्यान ग्यान ग्यान। ग्यान। और उसमें से जो हमको मज़े मिल जाती है वो उसी तरह से नहीं मिल सकती है तो उसको उसका संबंध तो होना ही चाहिए था कि इसी जगह पे आज हम लोग सब मिले आपका जो मांगपत्र मुझको मिला है ये आपको समझना चाहिए कि कलकत्ता कॉरपोरेशन के तरफ से ये सौ रुपये मिलता है मैं इनका तो क्या कैसे कर सकता था कि मुझको अभी मांगपत्र देकर क्या करोगे दे? मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ और इतफाक से यहाँ आज पड़ा हूँ क्यों पड़ा हूँ वो तो मैंने दूसरे मौके पर बता दिया है तो उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन जब ये मुझको शहीद साहेब ने कहा तो वहाँ तो एक छोटा सा मांगपत्र भी तुमको दिया जाए दें या न दें तो मैंने कहा कि अभी मैं इनकार करूँ अभी तो कोई अच्छा नहीं होगा और उसमें कोई आदम वर्षा भी उसकी बू आ सकती है तो तो अच्छा वो दे दू तो आपने दिया है लेकिन आपको जानना चाहिए कि मैं तो बहुत लोग ही आदमी पड़ा हूँ और किसके लिए हरिजनों के पास तो मैं उसको जो पहले दफ़े और दूसरे दफ़े अश्तरी वगैरह मिल गए थे तो उनका मैं नीलाम कर दिया था दूसरे दफ़े मेरा ऐसा ख्याल है कि नरीनी बाबू वो मेयर दिया तो उनके हाथों से वो नीलाम कर दिया था और वहीं उस कोई मारवाड़ी सज्जन थे ऐसा मुझको लगता है हमेशा वो दूणी मुझ, दूणी मुझ पर रहम करते हैं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 तो यहाँ भी तो आपके पास हरिजन तो काफ़ी पड़े हैं वो भी मैं जानता हूँ और यहाँ हरिजन बच्चियाँ भी कलकत्ता में काफ़ी पड़े थी तो जब देश के हाथ से मुझको मानपत्र मिला था तब मैंने कहा था कि आपका मानपत्र से मैं सच तो तब होगा कि कलकत्ता ये सारी दुनिया में स्वच्छता के लिए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 कलकत्ता में कलकत्ता के दबे कलकत्ता के रास्ते सब चीज ऐसी स्वच्छ है ऐसी सुंदर रहती है जिस जगह पे बाहर से भी यहाँ तो बहुत लोग आ जाते हैं तो खुश हो जाए और जैसा बर्मिंग भी नहीं है ग्लास को भी नहीं जोहानिसबर्ग भी नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि मैं तो बर्मिंग में तो चला गया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 सच्चा जोहर बनाता ऐसा आज कलकत्ता नहीं है नाता कलकत्ता में इतनी बदबू रही है इतना मेल भरा है कलकत्ता में काफ़ी व्याधियाँ बैठा होती बच्चे दूध नहीं मिलता है इसलिए मरते तो गरीबों को तो बात क्या पूछो कोई मुझको सुना सकता है कि कलकत्ता में तो दूध की नदियाँ बैठी जितना दूर चाहिए उतना मिल सकता है नहीं मिलता है वो तो मैं जानता हूँ मीडिया मिलना चाहिए उसमें उसको कोई शक नहीं लेकिन कलकत्ता की कॉरपोरेशन जब ऐसी बनी, उसमें जितने जितने सदस्य पड़े हैं उनकी दिल में भी ऐसा हों कि हमको अपना काम नहीं करना है कलकत्ता का काम करना है तब तो कलकत्ता ऐसा सुंदर शहर बन सकता है और चैसा बाहर ऐसा भी, भी दिया तो कलकत्ता में आप मुझसे तो ज़्यादा जानते हैं कि इतने गुंडा भर हैं इतनी इतनी गंदगी कलकत्ता में कलकत्ता में फैल फे, गई है और एक भाई ने तो उसको दिखा वो वो वो गोहत्या न हो इसलिए कानून बनाने की बात कहते हैं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 अपना ये धर्म मान ले कि अब हम हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों में कुछ भी झगड़ा न हो इसके लिए तब तो मैं समझता हूँ कि वो कायमी चीज़ हो जाएगी इतना तो मैं आपको आपके मानपत्र के बारे में कहना चाहता हूँ गांधी मीडिया तो काफ़ी चीज़ हमेशा जैसे कहता हूँ ऐसी सुनाने की है तो मैंने कुछ तो, तो याद रख लिया ये तो, तो मैं चीता का ही स्मरण करूं तो मुझको वो ईस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि वर्मा से कुछ 1500 टन या तो अधिक अधिक आ सकते हैं लेकिन आज बर्मा की गवर्नमेंट ने ऐसा ही कह दिया है कि 1500 टन के उसके नजदीक हम चावल तो भेज सकते हैं तो वो तो आने चाहिए दो तीन दिन में वो जहाज आना चाहिए तो क्या वो वहाँ से पंद्रह टन चावल तो नहीं दे सकते हैं इतना मैं लुभ नहीं कर सकता हूँ नाजीरुद्दीन साहेब कहते हैं लेकिन कम से कम 500 टन तो दे दे, तो, तो कलकत्ता में तो अरे वो चिटा गाँव में लोग मर रहे हैं, वो बात तो सच्ची है इतने मेरे पास ताल भरे हैं कोई मुझको लिखते भी हैं तो उसका क्या करें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 कोई साहसिक अखबार नबी शेख तो आज रात को भी भेज सकते हैं तो, कि गांधी ने तो ये आपको प्रार्थना की है कि 500 टन वो तो आप गांव भेज और जो जाज आएगा उसको जाज को गांव रोक सकते हैं क्योंकि वो तो बड़ा बंदर है तो वहीं रोक लें तो गरीबों को वो पाँच टन तो मिल जाए कोई ऐसा न माने मुझको ऐसे तार आते ही सही वहाँ जो ऑफिशियल लोग हैं वो सिर्फ मुसलमानों को ही लेते हैं थोड़े जो हैं बहुत नहीं है लेकिन उसमें गरीबी बढ़े उसमें आज तो किसी के पास कबंदर के पास भी चावल कहाँ हैं पैसे तो हैं लेकिन चावल कहाँ से उनको मिले खाना नहीं है पीना नहीं है कुछ मिलता नहीं है तो अगर हैं तो वो तो दुरुस्त होना चाहिए मैं नहीं कभी भी कबूल करने वाला हूँ कि वो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पड़ी है गांधी कभी इस चीज़ की बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं हिंदू को मरने दो उसको कुछ देना नहीं, लेकिन आज बेचारे जो तो अमरदास, उनको एक किस्म की की तालीम दी गई है वो फिर कहा बनने वाले थे तो अगर ऐसा कुछ होता है तो, तो उम्मीद है कि वो कभी होने वाला नहीं है और हिंदू क्या मुसलमान क्या जो कुछ भी वहाँ चिटागाँव में पड़े हैं उनको ये मदद मिलता है इतना तो मैं आपको चिटागांव के बारे में कहना चाहता हूँ अभी दूसरी बात ये खबर आई तो शहीद शाहिद को भी वो खबर मिली मिलती है मुझको भी, भी, मुझ भी खबर मिल गई कि वो वो मुझको आज तो पता था तो हिंदू महासभा के जो प्रमुख है डॉक्टर चैटर्जी उसको मिल गए तो उन्होंने मुझको कहा कि मेरे को तो तुमको मीठी खबर देने के लिए आ आदया थोड़ी कड़वी भी है लेकिन मीठी में पैदे कह तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो गोवा बंडास्ट्री शुरू हुआ तो उन्होंने ये देखा दे कि अभी हिंदू मुसलमान मिलजुल कर और देश के नेते ऐसा मौका था तो किसी ने डर भी उनको दिया था कि वहाँ तो मुसलमान तो कोई देखने भी, भी नहीं आएगा शायद हिंदू ही मिलेगी लेकिन हुआ ऐसा कि अपनी ही इच्छा से मुसलमान भी आगे हिंदू भी आगे जैसे कि कभी आपस आपस में रहते ही ऐसा ऐसा नज़ारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो खुश हो गए कि रिश्ता और वहाँ ऐसा बना कि वो वो वो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 कुछ तो बीमारी पैदा हो गई तो वो तो चांदपुर में हुई और कोई दूसरी जगह भी लेकर डूब गया क्या हुई कि उन लोगों तो ने ऐसा सुन दिया कि कचरा पारा में कुछ हो गया है तो वह हिंदुओं ने ऐसी याद की थी कि मुसलमानों का खून हो गया और बस वो दोनों के बीच में फिड़ाई हो गया और झेल फैल ये उनको कहाँ से मिला तो वो तो अखबारों के मार्ग से ही मिल सकता है और पीछे कोई आदमी चले जाते हैं तो जाने वाले ऐसा एक ही दस्त बना देते हैं तो, तो वो मुसलमानों को पीछे गुस्सा आ गया मैं कबूल करूँगा कि वो तो गुस्सा नहीं आना चाहता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 और शहीद साहिब ने छोटा सा फैसल दिया कि वहाँ क्या हुआ तो मैं भी तो, तो वहाँ चला गया था तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वो लड़े तो सही उसमें कोई शक नहीं है कुछ एक का ही गुना था ऐसा भी नहीं कह सकते दे लेकिन हिंदू वहाँ अक्सरियत में हैं तो हिंदू को तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए अगर कैसा कुछ हो भी गया तो मैं कहूँगा कि वहाँ होने का तो हिंदू को ही मानना वो मेरे लिए तो मुनासब है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 और आखिर में पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों ने कहा कि हम जिस जगह पे रहते हैं एक अमन सामन बैठे एक ही गली में के इस बगल हिंदू है तो सामने मुसलमान वो बेचारे मिशिन है, तो है गरीब है वो वो वहाँ तो एक बड़ा वर्कशॉप पर सबसे बड़ी है हिंदुस्तान में तो वहाँ करीब पचास पचास थी कितना भूल गया है शायद कम है।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 इस तरह से वो चले तो उसको अगर कोई भी अखबार दौरा के कहे कि यहाँ तो ऐसा हो गया है या तो कोई आदमी चला जाता है मुसाफर और पीछे चांदपुर जाता है या तो किसी भी जगह पर जाता है उसको बनाता है और पीछे जहर खिलाता है तो वो गुनाह करता है लेकिन जहर खिलावे तो भी उनको जहरी क्यों बनना है तो मैं ये कहूँगा कि चाँदपुर में जो हो गया वो तो नहीं होने के लायक बात है लेकिन मैं आपको कहते दूँ कि इस तरह से वहाँ हो गया और सच्चा पड़ा मैं आखिर में क्या हुआ वो भी मैंने सुना दिया कि जिसके वहाँ के मुसलमान थे वो सबके समझ ले कि अभी किसी मुसलमान को पागल बनना ही नहीं आखिर में नौखाली में तो उनको उनके हाथों में इस्लाम पड़ा इस्लाम की खूबसूरती बनाना इस्लाम की खूबसूर खुँछूर, ख़ूबियाँ बचाना वो नौखाली के मुसलमानों के आदमी है डाका के मुसलमानों के हाथ में चिटागाव के मुसलमानों के हाथ में और मैं सुनता हूँ अभी कि सैलहट में तो सेलहट भी हो गया सेल्हट तो था आसाम में और अभी पाकिस्तान में आ गया तो वहाँ के जाहिल मुसलमान हर चीज हर किस्म की चीज़ें कर लेते, है। लेते हैं देते हैं काफ़ी वहाँ हिंदू बड़े हैं शरीफ मुसलमान पढ़े हैं वो उनको उनको शांत रखने की भी कोशिश करते हुए लेकिन जल्दी से वो शांति पैदा नहीं होती है तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इससे न हिंदुओं को घबराहट में पढ़ने का है न इसी जगह मुसलमान को घबराहट में पढ़ने का और सारा का सारा जो जो पाकिस्तानी बंगाल है और यहाँ जो वेस्ट बंगाल उसको हिंदुस्तानी बंगाल का है तो दोनों को मिलजुल कर रहना है जैसा शहीद साहिब ने अपनी अंग्रेजी जबान दिया है कि वो हिंदू को और मुसलमान को इस तरह से मिलजुल कर रहना है कि वो भूल जाए कि हम अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग, अलग, अलग हुकूमत के माथे पर हुकूमत जब आपस आपस में मिलजुल कर दोस्ताना तो, उसे काम करें, तो उसे क्या वजह है कि हिंदू और मुसलमान आपस आपस में झगड़े या तो यूँ समझे कि हम तो अलग अलग हैं और कभी एक हो ही नहीं सकते तो तो उसमें तो पीछे ऐसे भी हो जाता है ना कि ये काम जो बिगड़ जाता है तो उससे क्या करना चाहिए तो मैं ये समझता हूँ के वो जितनी लीडर्स पड़े हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान तो उन लोगों को आज तो एक ही काम करना है कि तो हम तो गरीब उस वक्त जहर भी फैलाया वो जहर को अभी अभी पकड़ लेना और उसको फेंक देना वो जल्दी शरीर हो जाता तो इसलिए आज जो अपने को लीडर्स मानते हैं उनका एक ही पैसा हो जाता है वहाँ हिंदू है या तो मुसलमान है कि बाकी जो आम लोग हैं उनको बताना है कि अभी आप भूल जाए कि आप मुसलमान हैं और ये हिंदू है और वो झगड़ा का बायस हो सकता है झगड़ा का बायस अभी बिल्कुल मिट गया ऐसा अगर नहीं होगा तो मुझको डर है कि कलकत्ता में इतना हो तो गया है लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने वाले नहीं और एक दूसरी बात भी मुझको तो जब मैंने सुना तब सुना कि यहाँ जितने मुसलमान थे वो वो पहले पहले तो कहते थे वो एक निकला था वहाँ से सेंटर में से और वो पंद्रह तारीख के पहले से निकला कि जितने मुसलमान कहीं भी पड़े हैं उनको पसंद भी करना है कि वो पाकिस्तान में जाएंगे अगर हिंदुस्तान में थे तो कि हिंदुस्तान में और इसी तरह से हिंदू जो पाकिस्तान में पड़े थे वो पाकिस्तान में रहेंगे तो वो हिंदुस्तान में आते हैं तो उस वक़्त तो पागलपन अभी कहाँ मिटा है पूरा कर तो पागलपन में वो हिंदुओं ने कह दिया अच्छा हम तो हिंदुस्तान में जाते हैं तो चले आए और मुसलमानों ने मान लिया कि अच्छा तो यही है कि हम हम तो पाकिस्तान में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 पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में देखते नहीं आते वो है तो दरिया में चला जाए या तो वो वो वो पाकिस्तान में जाए ये अगर है सचमुच जो दो, दोनों का दिल तो तो मैं क्या कहूँ कि हमने एक जेर बोया जो बीज हमने डाला है वो अभी वो उसको मिटाना दूर करना तो वो तो दोनों कौम और दोनों के लीडर मिलकर वो काम करते वो हो गई करते तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर है उनसे भी कहूँगा और ईस्ट बंगाल के मिनिस्टर है ख्वाजा शाह और यहाँ टहल्लबाबू को जो उनको मैं कहूँगा कि आपस आपस में मिलकर कुछ तय तो करो कोई मुसलमान अगर ऐसा चाहता है मैं तो वेस्ट बंगाल में पढ़ा था वहीं मेरे बच्चे कच्चे सब थे अभी मैं नौखाली में क्यों हूँ या तो डाका में क्यों हूँ तो उनको वापस भेजें यहाँ प्रभोल बाबू को पूछें इस तरह से होना है यहाँ से कोई हिंदू एक मूर्खता गलती से, से वहाँ था अमृदार कल और यहाँ से भागा परेशा तो अभी तो मैं रह नहीं सका पाकिस्तान में अगर इसे अमल लोग मजदिल बन जाए तो दूसरे बेचारे आम वर्गे वो किसी विभ सकता है इसलिए मेटो को दोनों वजीरों को मिलकर आपस आपस में टेक करना चाहिए कि जिस मुसलमानों को अपना दिल बदल बदल दिया है और कहते हैं कि हम बेटा और कोई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 कह दिया अभी खुलना की बात मेरे पास आ गई है तो बुरा लगता है कि अभी खुलना है और तो खुलना को तो पंद्रह तारीख के रोज तो पता नहीं था कि खुलना वो पाकिस्तान में गया है वहाँ वो अक्सर हिंदुओं की है। तो हिंदुओं ने वहाँ तो मनाया वो हिंदुस्तान मनाया या तो यूनियन डे मनाया अभी तो वो तो पाकिस्तान में चला जाता है तो मुसलमान क्यों न मना रहे कि ये अभी तो पाकिस्तान में आए हैं तो हम मनाए मैं कहूँगा अगर मैं मुसलमान हूँ तो अभी तो वहाँ चल रहा है चौबीस तारीख और पच्चीस तारीख या तो छीस तारीख मुझको तो कोई याद नहीं थे लेकिन मुझको तो कोई पता नहीं था लेकिन वो मुझको डॉक्टर चैटर्जी ने बताया कि ऐसी कोई बात है तो मैं तो भूल गया काफी लोग मुझको मिल जाते हैं तो मुझको लगा कि नहीं उस बारे में मुझको कहना चाहिए तो अभी तो हो रहा है वो तो कोई चीज़ तो पहुँचने वाली नहीं तो शहीद शायद को बताया कि ये बात है उसका क्या तो वो कहते हैं कि उसमें कोई भय रखने की का कोई डर रखने की गुंजाइश ही नहीं तो है लोग बड़े मनाएँगे तो सही अभी वो रोक रुख, रोकना चाहें तो वे अभी तो नहीं रोक सकेंगे लेकिन मुझको ये पता चला है शहीद साहिब कहते हैं कि वहाँ तो मनाने वाले हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मनाने वाले तब तो मैं खुश हो गया अगर ईसाई है तो मैं तो दोनों को धन्यवाद दूंगा, मुबारकबादी दूँगा कि बेष्टर ऐसी अगर मना है तो भले क्यों कि अगर दूसरी तरह से मनाते हैं तो उसका बुरा असर यहाँ तो सही लेकिन दूसरों पर भी पड़ेगा मैंने कल तो कह दिया था कि वो नमोशु रहे तो अभी घबराहट पड़े हैं क्या हम क्यों उनका तो एक काफ़ी तादाद में पड़े हैं एक एक, एक, एक ऐसा पॉकेट बन गया है तो वो वो दूसरा करे भी क्या उसमें तो बीच में पड़े हैं तो वो वो अभी पड़े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 और हम हिंदू हैं तो भी क्या मुसलमान हैं तो भी क्या तब तो मैं तो समझूंगा कि ये जो तो हमने कलकत्ते कलकट शुरू किया है वो ठीक है अगर ये नहीं होता है तो मुझको डर है कि तो कलकत्ते का तो एक सोडा वाटर बॉटल जैसा बन जाए और पीछे खुश होकर वो निकल जाए गैस निकल गया और ख़त्म हुआ और शायद बॉटल भी फूक जाए तो ऐसा अगर हमने किया है तो किसी शर्म की बात नहीं किया और मायूसी भी कलकत्ता के शहरीों को कितनी होने वाली है तो कलकत्ता के शहरी को तो पूरा पूरा समझकर ये काम को करना है और करें तो पीछे उसकी जो जो खुशबू है वो सारे हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो माने हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान है जिसमें पाकिस्तान आ गया और हिंदुस्तान आ गया उसमें वो काम हो सकता है तो मेरी आखिर की तो ये प्रार्थना देने वाली है वो करें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 और मुझको कौन खा दिया जा, खा जाने वाले हैं अगर मेरा दिल साफ और मेरे साथ ईश्वर पड़ा है तो सारी सल्तन सारी दुनिया, दुनिया मुझको खा नहीं सकती है तो एक हिंदुस्तान के दो टुकड़े बने उसमें से एक टुकड़ा क्या एक मेरे जैसा मिस्किन खाने वाला और इसी तरह से किसी को खाने वाला नहीं है, इसमें मुझको कोई शक नहीं मेरा काम हो गया